जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पाएकर भाग नौ त्रस फूरद और पालाश साथियों कल सुबह से देशी गाय का ही विषय चलो साथियों आप जब ईश्वर की व्यवस्था में जाओगे और ईश्वर की व्यवस्था को यानी संविधान को ईश्वर के संविधान का अभ्यास करोगे जंगल प्रकृति ईश्वर का संविधान है तो आपको कुछ आश्चर्यचकित दृश्य दिखाई देंगे आप सोचने लगेंगे ये कैसे हो रहा है एक तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर ने किसी को किसी का दुश्मन बनाकर भेजा पैंसठ लाख सजों को अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में उसने बांट दिया है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में अब ये जंगल का पौधा अनगिनत फलों से लगा हुआ खड़ा है बेदाक फल है अकाल में भी अनगिनत फल है बिना मानव सहायता बिना मानव अस्तित्व और हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि डालना ही पड़ता है नहीं तो पौधे बढ़ते ही नहीं नाइट्रोजन डालना पड़ता है फास्फेट डालना पड़ता है पोटिया डालना पड़ता है माइक्रो न्यूट्रन डालना पड़ता है ये डालना पड़ता है वो डालना पड़ता है गोबर का खाद डालना पड़ता है कंपोस्ट वॉर्मी कंपोस्ट सब डालना ही पड़ता है तो वहां क्यों नहीं आवश्यकता जंगल में आवश्यकता क्यों नहीं इसका जवाब कृषि वैज्ञानिकों के पास नहीं है लेकिन आवश्यकता तो है शरीर की आवश्यकता है वृद्धि के लिए आवश्यक है मिल गए हैं हमने नहीं दिए जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी फॉस्पिटल की कमी नहीं मिलेगी प्रोटैश की कमी नहीं मिलेगी और पोषक तत्वों की कमी नहीं मिलेगी इसका मतलब है सारे उनको मिल गए हमने नहीं दिए किसने दिए ईश्वर ने दिए इसका मतलब है ईश्वर की खुद की व्यवस्था है मन में सवाल पैदा होता है कि कैसे मिल रहे यह सवाल मेरे मन भी था जब आदिवासियों में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि वहां की जो पर्यावरणीय व्यवस्था है पुल मिलाकर सातपुरा पहाड़ी की वहां के आदिवासी की जोन पद्धति में क्या परिणाम हो रहा है यह अभ्यास का विषय था लगातार हम जंगल में जाते थे मैं देख रहा था जो मैं वहां देख रहा था वो अलग था और हमारे कृषि वैज्ञानिक मुझे कॉलेज में जो बता रहे थे यूनिवर्सिटी में वो अलग बता रहे थे उल्टा ठीक उल्टा बता रहे थे ठीक उल्टा बता रहे थे कृषि विज्ञान अज्ञान है ज्ञान नहीं विज्ञान नहीं पूरा अज्ञान अज्ञान फैला रहे यूनिस्टिटी के माध्यम से तंखी मिलते हैं अज्ञान फैलाने के जंगल में मैं देख रहा था कि मानवीय हस्तक्षेप के बिना मानवीय सहायता के बिना सब कुछ मिल रहा है ये वो दे डालना ही पड़ता है जो बढ़ता ही नहीं ऐसे कैसे हो सकते हैं दो में से कोई तो भी सच होगा भगवान कभी झूठ बोलेगा भगवान का संविधान साक्षात प्रत्यक्ष साकार रूप सगुण साकार रूप भगवान जंगल के माध्यम से खड़ा है प्रकृति के माध्यम से खड़ा है वो कुछ झूठ बोलेगा तो इसको जाचना मैंने शुरुआत कर दी कैसे कैसे मिल रहे इसको प्रमाण तो मेरे हमारे ग्रंथों ने दिया है हमारे दर्शन ने दिया है भारतीय दर्शन ने दिया है भारतीय दर्शन पंच महाभूत की बात करते हैं पृथ्वी तो आप तेज वायु और आकाश और ये दावा करते हैं कि सारी सजीव सृष्टि के शरीर केवल इन पंच महाभूतों से बनते हैं कहां है, कहां से मिलते हैं कहां कहां से लेते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था साथियों आपके मन में वो सवाल है क्योंकि कल से आप सुन रहे हैं कि कुछ भी डालना है? नहीं है ऋषि गाय से तीस एकड़ की खेती होती है गोबर का खाद नहीं डालना है कंपोस्ट नहीं डालना है फोरनी कंपोस्ट नहीं डालना है ज्यादा जहर होता है रासायनिक खाद नहीं डालना है और दशा गवा भी उपयोग नहीं करना है अग्निवर्ता का उपयोग करना है वो शब्द भी नहीं डालना है कुछ भी नहीं करना है एक गाय से दी से करके थी कैसे हो सकती ये एनपी के कहां से मिलेगा अरे खाद कहां से मिलेगा सारी बातें आपके दिमाग में सवाल क्यों आ गए क्योंकि भगवान में आपकी श्रद्धा नहीं है इसलिए सवाल आ गए अगर आप आध्यात्मिक होते थे सवाल मन में कभी नहीं आते कभी ना थी? गोबर खाद का उपयोग भी पर्यावरण का कितना विध्वंस करता है कल आपने सुना एक तथ्य आपके दिमाग में जरूर आप स्थिर कर दीजिए जो दावे किए जा रहे हैं तो गोबर का खाद उपयोग में लाइए रासायनिक खाद उपयोग में लाइए कंपोस्ट धोनी कंपोस्ट लाइए पंचोर का लाइए इस सारे पाखंड इससे विध्वंस होता है पर्यावरण का ईश्वर के सृष्टि का विध्वंस होता है हरिग्रह वायु का उत्सर्जन होता है विनोद गैसेस का उत्सर्जन होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है भूमि की विवाह शक्ति खत्म होती है हिमस निर्मित को रोका जाता है सवाल पैदा होगा कहां से मिलेंगे ये नहीं डालना तो कहां से मिलेंगे उसी और हम जा रहे हैं उसी और जा अभी मैंने कहा शरीर कितने भूतों से बनता है पंच महाभूतों से बनता है अगर आपको मैं पूछूं कि मैं कौन हूं आप कहेंगे सुभाष पालेकर कौन सुभाष पालेकर ये बोलने वाला कि यह शरीर कौन सुभाष पालेकर बोलने वाला शरीर नहीं है शरीर तो वो माप मापूत है पंचुमा भूत है उसको मृत्यु अवश्य है विनाश है वो तो खत्म होने वाला है ये मेरे बाल मेरे बाल ये मेरा माथा ये मेरी आंखें ये मेरा नाक ये मेरा मुंह ये मेरा गला ये मेरी छाती ये मेरा पेट ये मेरे हाथ ये मेरे पाव ये शरीर मेरा ये शरीर मेरा ये शरीर मेरा इसका मतलब है मैं अलग हूँ और मेरा मेरा कहने वाला अलग है शरीर अलग है है ना? शरीर अलग है और मैं मेरा मेरा कहने वाला जो अंदर से बोल रहा है ये मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर वो शरीर नहीं है शरीर अलग है और बोलने वाला अलग है और हमारा दर्शन कहता है कि इसको क्या कहते हैं आत्मा अगर ये शरीर पंचम आभूत है ये अमर नहीं है मर्त्य हैं। विनाशी है अविनाशी नहीं है तो शरीर को नष्ट करने से विचार समाप्त तो होते हैं क्या आत्मा को छेदा जा सकता है बंदूक से तलवार से नहीं एक गलत है इसका मतलब है आध्यात्मा कहीं तो भी डुल रहा है हिल रहा है अपनी जगह से सट कर बाहर जा रहा है विचार तलवार से नष्ट नहीं होते इतिहास गवाह है विचार बंदूक से नष्ट नहीं होते विचार गवाह है अगर विचारों से लड़ना है तो तलवार काम की नहीं है बंदूक काम की नहीं विचारों को विचारों से लड़ना चाहिए कैसे विचारों को विचार से लड़ना चाहिए साथियों यह अंदर का बोलने वाला अलग है और शरीर अलग है हम उसको आत्मा कहते हैं ये मानव का हो गया जो कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं किसी को दिखा नहीं सकते ये आत्मा आए लीजिए लेकिन हर क्षण महसूस करते हैं हर क्षण महसूस करते हैं कि अंदर मेरी आत्मा है अंतरोत्मा है कल मैंने बताया था भगवान के दो रूप होते हैं एक निर्गुण है निर्गुंजराकार जो हम मंदिरों में ढूंढते पूजा पाठ से उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं लेकिन दूसरा रूप है सगुण साकार प्रकृति के रूप में खड़ा है पहले प्रकृति आई बाद में मानव आए साथियों ये मानव का आत्मा है तो वनस्पति का आत्मा कौन सा होगा पेड़ पौधों का आत्मा कौन सा होगा जो विनाशी नहीं है अविनाशी है जो मरते नहीं है अमर है वो है बीज क्या है बीज बीज को क्यों नहीं है बीज अमर है देखिए बीज पक्व होने के बाद पहले बीज करेंगे अपने आप हाँ फल्डी फूट जाएगी फल टूट जाएंगे और बीज को ढकने के लिए क्या गिरेंगे बाद में पत्ते गिरेंगे प्रकृति के वस्त पत्ते गिरेंगे बारिश में विघटित हो जाएंगे धूप काले में थप्पी दिखाई दे रही और बारिश के बाद अक् जाओगे तो वह कुछ नहीं दिखाई देगा यानी वो क्या हो गए खत्म हो गए शरीर गिर गया नष्ट हो गया दिकम्बर हो गया विघटित हो गया खत्म हो गया यानी पत्ते गिर गए विघटित हो गए नष्ट हो गए विनाश हो गया उसका शरीर गिर गया नष्ट हो गया विनाश हो गया लेकिन बीज नहीं, नहीं मरा बीज नहीं मरा बीज जैसी पानी मिलता है नमी मिलती है क्या हो गया दोबारा अंकुरित हुआ दोबारा अंकुरित दो ही सिद्धांत है क्रम विकास अक्रम संकोच क्रम विकास अक्रम संकोच जब फूल में बीज पैदा हुआ सारा वृक्ष उस बीज में समाया गया क्रमसंकोच क्रम संकोच जब बीज नीचे गिरा अंकुरित हुआ वो बीज अंकुर में घुस गया कह में घुस गया अंकुर में घूल गया अंकुर की वृद्धि हो रही है पेड़ पौधा बन गया वो पेड़ में दौड़ रहा है ये बीज आत्मारूपी पेड़ में दौड़ रहा है जब फूल लगे तो काय में गया फूल में गया और फूल में से बाहर निकला फूल में नीचे गिर गया अगर मृत्यु होती तो बीज को अंकुरित नहीं होना चाहिए होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लेकिन अंकुरित हो रहा है इसका मतलब है जन्म है मृत्यु भी है वास्तव में दोनों नहीं है वास्तव में दोनों नहीं है ये बीज जब जन्म लेता है तो फूल में से बाहर गिरता है फल में से वो जन्म है और जब जड़ों के माध्यम से शरीर में जाता है तो क्या है मृत्यु है वास्तव में जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं वो अमर है बीष कभी मरते नहीं करोड़ों सालों से बीष अंकुरित होते आ रहे हैं फूलों में जाते हुए फूलों से गिरते रहे हैं और बाद में शरीर में जाते हुए ये किन केवल शरीर बदल रहे हैं शरीर बदल रहे हैं बीज नहीं बदल रहा नीम के बीज में से आम का पौधा निकलता है क्या निकलता है नहीं काय का निकलता है नीम क्या निकलता है इसका मतलब है सारा पौधा कहाँ था देश के अंदर था के अंदर था बाहर नहीं था क्रम संकोच क्रम विकास क्रम संकोच अगर ये देशी बीज इतना अमर है उसकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए कि लानत है इस देश के कृषि वैज्ञानिकों को कि जो अमाप भंडारण था देशी बीजों का दुनिया में भारत कृषि विज्ञान के नाम पर विध्वंस कर दिया है हमारे देशी बीजों का धान की तीन लाख किस्में थी हमारे पास अद्भुत किस्में थी खत्म कर दी इन लोगों ने कृषि वैज्ञानिकों ने खत्म कर दी और संकल्पीत लाया विनाशकारी अब ला है का अभियंत्री के रूपांतरित बेटी वो भी ज्यादा विनाश ये पाप भुगतना पड़ेगा ख्याल पड़ेगा भुगतना पड़ेगा देशी बीज को बचाना देशी गाय को बचाना ये केवल हमारा दायित्व नहीं है सरकार का भी दायित्व है संवैधानिक दायित्व है क्योंकि लोकसभा ने पारित किया हुआ वो बिल है Biodiversity Preservation and Protection Act 2002, Jaiwa Vivittha Samrthan Kaida 2002, सरकार को कहता है कि कि अनिवार्य government is legally committed to preserve and protect all local varieties of the crops, all local varieties of the देशिकाओं and all local languages, folk languages. सरकार का सामाजिक दायित्व तो है वो कानून बताता है कि देशी बीज की जितने भी किस्में उसको बचाना है संवर्धन करना है उसकी वृद्धि करना है देशी गाय की जितने भी स्थानिक भी किस्में भीड़ है नस्ल है उसको भी सुरक्षित करना है और हमारे देश की जो अलग अलग बोली भाषा है बोली भाषा है ना हिन्दी पट्टे में कोई हिन्दी में नहीं बोलता घर में घर में क्या बोलता है अपनी बोली भाषण बोलेगा अवधि में बोलेगा मैथिली में बोलेगा भोजपुरी में बोलेगा पहाड़ी में बोलेगा खड़ी बोली में बोलेगा ना अपने घर में वही बोलता है वो लुप्त तो होते जा रही है ये मेकालय का आक्रमण अभी तक क्यों खड़ा है उसको भगाने के लिए क्या हो रहा है इसका मतलब है देशी बीज बचाने का काम केवल हमारा नहीं है सरकार का दिए किसी ने तो भी सरकार को याद देना चाहिए कि इट इज अगल commitment of the government to protect the local seeds and local breeds and local languages sathyu panch mahabhut prithvi mane bhumi bhoomar aap mane pani <coughs> jal तेज माने सौर शक्ति सूर्य ऊर्जा, वायु माने हवा हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लिया जाता है और आकाश तत्व आकाश महाभूत मन वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मांड ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी जो सत्तावीस नक्षत्र से हमारे तरफ आ रही है पौधे पकड़ रहे हैं हमारी स्वाद में आ रही है वो ऊर्जा हमारी क्वालिटी में आ रही है उसके सुगंधा में आ रही है उसके पोषण तत्वों में आ रही है पंच महाभूत इसका मतलब है एक तथ्य को आपको मानना पड़ेगा कि हर पौधा कितने तत्वों से बनता है महाभूतों से बनता है पांच महाभूतों से यह पंच महाभूत कितने भूतों से बनते हैं ये महाभूत है ये पांच महाभूत है भूतों का समुदाय है ये पंचमहाभूत एक सौ भूतों से बनते हैं कितना 108। भूत माने तत्व भूत माने कितने तत्व एलिमेंट्स इसमें से 108 में से कुछ तत्व अभी तक विज्ञान को प्राप्त नहीं हुए ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं। कौन से तत्व हैं? कुछ प्राप्त कर सके 108 सौ आठ तत्व एक क्यों इसका कारण है और इसका अभ्यास आपको आश्चर्य होगा भारत में हुआ था यूरोप में नहीं हुआ भारत में हुआ प्राचीन काल में हुआ हमारे साधु पुरुष गले में माला डालते हैं तुलसी की माला डालते हैं ना कितने मनी होते हैं क्यों क्यों क्योंकि देह कितने तत्वों का बनना है एक सौ आठ तत्वों का एक तत्व पूरा विज्ञान है पूरा विज्ञान है ख्याल रहे पूरा विज्ञान ये सत्तावीस नक्षत्र ब्रह्मांडों को खगोल विज्ञान ने सत्तावीस नक्षत्रों में बांट दिया और एक नक्षत्र के चार चरण हर नक्षत्र के हर चरण की वर्षा अलग है बुन्दू की गति अलग है मेघों की रचना अलग है बिल्कुल अलग है और उन पंचम उन सत्तावीन नक्षत्रों का जो किरणें आ रही हैं सत्तावीन नक्षत्रों की हमारी फसल के वृद्धि पर बहुत ही बड़ा असर करती है इट इज प्रूड साइंटिफिकली एक नक्षत्र के कितने चरण चार कुल सत्तावीस नक्षत्र मल्टीप्लाइड बाई चार कितने होते हैं? 108, 108। भारतीय दर्शन शत प्रतिशत विज्ञान कुछ अज्ञान उसने घुलाए उस निकलना पड़ेगा कुछ अज्ञान जो घुलाए वो निकलना पड़ेगा 108 तत्वों को चार गुटों में बांट दिया गया क्या किया ये जो एक तत्व है चार गुटों में बांट दिया पहला गुट लिखिए हर सजीव का शरीर सजीव माने जीवधारी राइट चाहे मानव हो प्राणी हो पंची हो जीवाणु हो जंतु हो हर सजीव का शरीर पृथ्वी माने भूमाता आप माने जल पानी तेज माने सौर ऊर्जा वायु माने हवा और आकाश महाभूत माने ब्रह्मांड ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी वैश्विक ऊर्जा इन पांच महाभूतों से बना है हर सजू का शरीर कितने महाभूत से इन पांच महाभूतों से बना है जो मैंने बताया ना उनसे बनाए ये पंचमाभूत एक सौ तत्वों से गठित हुए हैं उनके काव्य पद्धति के अनुसार इन 108 तत्वों को चार गुटों में बांटा गया है पहले गुट में है तीन तत्व कार्बन उदजन अप्राणवायु उदजन उसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन है क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है और इंग्लिश में उदजन बोलते हैं और प्राणवायु तो आपको मालूम है क्या बोलते हैं प्राणवायु को हिंदी में ऑक्सीजन बोलते हैं बरोबर कार्बन उदजन प्राणवायु दूसरे गुट में है आपका एन पी नापी के नाइट्रोजन नत्र वायु स्पुरत और पालाश नक्ष वायु को नाइट्रोजन कहते हिंदी में स्पुर को फॉस्फेट कहते हैं और पालस को क्या कहते हैं प्रोटैश कहते हैं। तीसरे गुट में है कैल्शियम सुना मैग्नीशियम, मग्न और सल्फर गंधक यानी 108 में से कितने हमें तीन में बांट दिए गए नौ है ना बाकी के निन्यानवे चौथे गुट में डाल दिए उसको आप कहते हैं हिंदी में माइक्रोन्यूटेंट सूक्ष्म खाद्य तत्व माइक्रो न्यूटेंट ठीक है ना? अब आप देखेंगे कि ये कार्बन कहां से मिलता है अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर की खुटकी स्वयं विकास स्वयं कोषी स्वलंबी व्यवस्था है जिनके माध्यम से सारे एक सौ प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों को किस तरह होते हैं ये कार्बन कहां से लिया जाता है उदयन कहां से लिया जाता है प्राणु कहां से लिया जाता है ये यंत्री कहां से मिलते है इसका भी हमें जांच लेना पड़ेगा लिखिए किसी भी पेड़ पौधे का हरा पत्ता दिन में केवल खाना पकाने का काम करते हैं पत्तों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें कुछ हरे रंग के द्रव्य होते हैं जिसको हरित द्रव्य कहते हैं क्लोरोकिन कहते हैं क्या कहते हैं उनको हरित्र द्रव्य है ना इस हरित द्रव्य में सूरज की ऊर्जा ंग्रहित करने वाले कुछ सौर ऊर्जा संग्राहक घट होते हैं जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है इसमें सूरज सूरज की ऊर्जा संग्रहित होती है जिनको अंग्रेजी में एडेनोजाइन ट्राइप कहते हैं एटीपी कहते हैं हरे पत्ते खाना पकाने का जो काम करते उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण मानिए कुश्त तो घटना जमाओ प्रकाश संश्लेषण क्रिया अथवा कर्भग्रहण क्रिया कहते हैं कर्भग्रहण हां कर्भ ग्रहण अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस और कार्बन एसिमिनेशन प्रोसेस एक वर्ग फूट हरे पत्ते पर वर्ग फूट ही कहते ना स्क्वेयर फुट कहते हाँ हिंदी में स्क्वेयर फुट कहते हाँ एक वर्ग फीट पत्ता अगर पत्तों को हमने एक दूसरे के पास ऐसा रख दिया है ना तो एक फीट लंबा एक फीट एक कोविट पत्ता एक दिन में 1250 किलो कैलोरी 1250 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है उसको मिल रही है 1250 1250 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी दे जस्ट रिसीविंग लेकिन ईश्वर ने पत्तों को उसमें से केवल एक प्रतिशत सौर ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता दी है अर्थात अर्थात एक वर्ग फीट पत्ता एक दिन में सूरज के रोशनी में से 12.5 किलो कैलोरी सौ ऊर्जा संग्रहित करता है द लूज आर कंज्यूमिंग 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी पर स्क्वेयर फीट लिप सरफेस एरिया इन वन डे। एक दिन में कितना संग्रहित करता है 12.5 किलो कैलोरी। कहां संग्रहित करता है कहां रखता है वो सौ ऊर्जा संग्राह घट में रखता है ना हाँ हरित द्रव्य में जो स्वर्जा संग्रह घट है उसमें रखता है उसी समय हरे पत्ते हवा में से कर्बाम्ल वायु स्वीकार करते हैं कर्बाम्ल वायु कार्बन डाइऑक्साइड कर्ब दिवी प्राणिध वायु अब आपके भाषण में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं देवी जी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हिंदी में आफत है आपत है देखिए कड़बाम्ल वायु देखिए मैं शब्द दे रहा हूं आपको कड़बाम्ल कड़बाम्ल वायु हमारे शब्द होनी चाहिए नहीं नहीं ये होना चाहिए ऐसा कैसे हो नहीं सकता होना चाहिए करबामल हाँ करब आमल आमल नहीं आमल, आमल मकोला लगा दीजिए कड़बाम्ल वायु लेते हैं पत्तों पर सूक्ष्म छेद होते हैं पत्तों पर सूक्ष्म छेद होते हैं जिसको पर्ण छेद कहते हैं टोमेटा कहते हैं और उन छेदों को उन छेदों को सुरक्षा कोशिकाओं के माध्यम से घेरा जाता है गार्ड सेल्स के माध्यम से घेरा जाता है जैसा ये छेद है ना और तो छेद के चारों ओर कौन घेरता है उसको सुरक्षा कोशिकाएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल्स यह गार्ड गारसेल सुरक्षा कोशिकाएं यह है पर्णच्छेद स्टोमेटा ये कोशिकाएं छेदों को नियंत्रित करती है ये कोशिकाएं छेदों को नियंत्रित करती है कंट्रोल नियंत्रित करती है उसको खोलती है बंद करती है क्या करती है उसको खोलती है बंद करती है खिड़कियों को क्या करती है खोलती है बंद करती है ये नियंत्रण करती है हवा से लिए हुए कल्बाम्लवायु को कल्बाम्लवायु के रेणु को मॉल्यूकुल को संग्रहित सौर ऊर्जा विघटित करती है उसको तोड़ती है जो हमें ऊर्जा संग्रहित की है ना पत्तों में वो क्या करती है कर्बाम्लवायु रेणु को क्या करती है तोड़ती है कर्बामलवायु को क्या करती है विच्छेदन करती है इससे कर्ब अलग होता है प्राणवायु अलग होता है इससे कर्ब अलग होता है प्राणवायु अलग होता है प्राणवायु माने हाँ ऑक्सीजन हिंदी में ऑक्सीजन प्राणवायु अलग होता है ये प्राणवायु पौधे हमारे लिए हवा में छोड़ते हैं प्राणवायु शोषण के लिए मानवीय शोषण के लिए हवा में छोड़ते हैं क्या क्या पत्तों ने क्या लिया हवा में से कर्बामलवायु लिया है ना फिर ये ऊर्जा ने किया उसका क्या किया विच्छेदन किया कर्ब अलग हुआ प्राणवायु अलग हुआ प्राणवायु कहा छोड़ दिया हवा तो में छोड़ दिया लिखिए जड़ें भूमि से पानी लेती हैं। वो बाष्प के रूप में लेती हैं, पानी के रूप में नहीं ये कुछ वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि पानी चाहिए जड़ों को पानी पीते सरासर झूठ बोल रहे हैं अभी तक वास्तव में पानी नहीं चाहिए बाष्प के रूप में वास्तव चाहिए बाष्प लेती है बाष्प पानी उस कार्बन से जुड़ जाता है पत्तों में ये बाष्प और कार्बन इनका मिलन होता है उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है एक अनुबंध होता है दोनों में और उसके कच्चे शर्करा बनती है क्या बनती है कच्ची शर्करा शर्कर को क्या कहते हैं आप शुगर कहते हैं ना हा जिसको करबोदक कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं हा कच्ची शर्करा कच्ची चीनी बोलिए ना आप चलेगा यहां तक समझ में आ गया? पत्तों ने क्या निर्माण किया अभी कच्ची शर्कर निर्माण लिखिए एक वर्ग फूट हरा पत्ता एक दिन में साढ़े चार ग्राम कच्ची शर्करा बनाता है कितनी ग्राम तैयार की एक होकर फिट पत्ता ने साढ़े चार ग्राम उसमें से कुछ शक्कर शर्करा अपने खुद के श्वसन के लिए खर्च करता है श्वसन शोषण मालूम है ना श्वास लेने के लिए सांस लेने के लिए खर्च करता है कुछ जड़ों के माध्यम से युवाओं को खिलाया जाता है कुछ शर्का दूसरे दिन के पौधे के वृद्धि के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लैंड बॉडी इट इज रिजर्व आरक्षित की जाती है ठीक है ना कुछ शर्करा जड़ों के विकास के लिए आरक्षित की जाती है जड़ों का विकास कुछ शर्करा दानों में फलों में स्वाद सुगंध पोषण मूल्य भंडारण क्षमता और प्रतिरोध शक्ति इनके लिए आरक्षित की जाती है बाकी बची हुई शर्करा फलों के विकास के लिए दाने के विकास के लिए गन्ने के विकास के लिए या सब्जियों के विकास के लिए पौधों के तनाव में आरक्षित की जाती है इस विधि से एक वर्गपीठ हरा पत्ता हमें एक दिन में कितना ऊपर देता है डीड ग्राम दाने के ऊपर देता है डेढ़ ग्राम 1.5 ग्राम डेढ़ ग्राम दाने के ऊपर देता है अथवा सवा दो ग्राम फलों की उपज अथवा गन्ने की उपज के लिए मिलती रूप में मिलती सवा दो ग्राम कितना मिलता है टनेश क्या का फलों का अथवा गन्ने का नहीं तो सब्जियों का मिलता है देखिए कितना आंतर संबंध है हर बात का ऑल दिस थिंग दर इंटरिलेटेड एंड कोलि लिटरेचर अब आपके समझ में आया देखिए इसका मतलब है अब हम बिंदु पर पहुंचेंगे इसका मतलब है जितने ज्यादा पत्तों पर सूरज की ऊर्जा मिलेगी संग्रहित होगी उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा ह उत्पादन मिलेगा पैदावार मिलेगी राइट इसका मतलब है जितने ज्यादा पत्तों पर सूरज की रोशना रोशनी गिरेगी उतनी ही ज्यादा पैदावार हमें मिलेगी अगर हमें प्रति एकड़ 200 टन गन्ने की ऊपर चाहिए अथवा प्रति एकड़ 120 सौ क्विंटल धान गेहूं के ऊपर चाहिए या अनाज के ऊपर चाहिए या प्रति एकड़ 40 टन फलों के ऊपर चाहिए हमारा टारगेट क्या है अभी जीरो बजट खेती का टारगेट मैं बता रहा हूं चाहिए तब तब एक एकड़ में खरीफ फसल के शरीर में एक साल में यानी उसकी पूरी आयु में वो चार महीने का है तो चार महीने में छह महीने का है तो छह महीने में एक साल का है तो एक साल में प्रति एकड़ 160 करोड़ किलो कैलोरी, सौ ऊर्जा संग्रहित होनी चाहिए खड़ी फसल के शरीर में कितना होना चाहिए एक से से साथ करोड़ किलो कैन रही सात में भूमि के अंदर लगभग ढाई प्रतिशत जैविक कार्बन संग्रहित होना चाहिए साथ में भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का आपस का अनुपात 10 को 1 चाहिए 10 को 1 टेनिस्टू जिसको कार्बन नाइट्रोजन दृष्टो कहते हैं टेनिस्टू वन चाहिए 10 को 1 चाहिए कितना प्रतिशत कार्बन चाहिए हमारे भूमि में ढाई प्रतिशत आप कितना है दवे जी मालूम है आपको जीरो पॉइंट जीरो टू इन इंडिया कितना कार्बन हमने नष्ट कर दिया भूमि का कारण ये रासायनिक कृषि और जैविक कृषि दोनों खतरनाक पद्धति है साथियों इसका मतलब है कि पत्तों ने क्या क्या लिया हवा से क्या लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया है ना हवा हाँ। हाँ ने बिल भेजा नहीं भेजा नहीं बेजा मुक्त तो नहीं मिला सूरज ने रोशनी दी ऊर्जा दी आपको बिल भेजा नहीं भेजा नहीं भेजा मेघों ने पानी दिया मानसून ने कहां से लाया हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से कितना लाया 700 हंड्रेड क्यूबिक माइल सात सौ घना माइल पानी उठाया बाष्प के रूप में बादल बने मानसून के बादल जब आपके उत्तराखंड में आए और बारिश हुई तब कोई आपको पानी जिस साल बारिश नहीं आई पानी नहीं मिला कुवेर में पानी नहीं तालाब में पानी नहीं ड में पानी नहीं बांध में पानी नहीं किसान के आंखों में पानी इसका मतलब पानी किसने दिया मानसून ने दिया बिल भेजा यानी ये तीनों महाभूत हमने मुफ्त में मिले हमें देने की आवश्यकता नहीं है करता ही नहीं है हमें कोई उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अपने आप प्रकृति के माध्यम से मिलने वाले भगवान अपने आप देने वाला है तो उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता देखिए ये तीन महाभूत ये तीन भूत यानी कार्बन हाइड्रोजन और ईश्वर की व्यवस्था के माध्यम से हमें मुफ्त में मिलते हैं न मांगे मिलते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें वो डालना नहीं पड़ेगा हमें उपलब्ध करना नहीं है दिमाग में से विचार निकाल लीजिए अब लिखिए पूरे शरीर का साढ़े अट्ठानवे पे शरीर कल हमने बताला आपको वैज्ञानिक प्रमाण आपके सामने रखा पेड़ पौधे का साढ़े अट्ठानबे प्रतिशत शरीर केवल इन तीनों तत्वों से बनता है कार्बन हाइड्रोजन और प्राणवायु ये वैज्ञानिक सत्य जो हम देते है नहीं है तो ऊपर से डालने की बात नहीं कहां ती कृषि वैज्ञानिक अब तक इन लोगों ने मूर्ख बनाया देश को गुमराह किया कि ऊपर से डालना पड़ता है बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ये सारे अपने आप मिल रहे हैं दिमाग में इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं यहां तक ठीक है समझ में आया अब दूसरा गुट लिखिए यन पी ना पी नाइट्रोजन फास्फेट, प्रोटैश अब आप कहेंगे भाई ये नाइट्रोजन कहां से मिलता है लिखिए जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें, नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी इसका मतलब है नाइट्रोजन मिल गया लिखे इसका मतलब है नाइट्रोजन मिल गया जंगल के पौधों को नाइट्रोजन मिल गया हमने नहीं दिया दिया आप, आप देते हैं क्या नहीं दिया हमने नहीं दिया इसका मतलब है प्रकृति ने दिया किसने दिया ईश्वर ने दिया ईश्वर की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से नाइट्रोजन मिल जाता है कौन सी व्यवस्था है लिखिए हवा में अठहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजन होता है यानी हवा नथ वायु का महासागर है यानी हवा नाइट्रोजन का क्या है महासागर इट इज ओ ऑफ द नाइट्रोजन हवा से कोई पत्ता थेट नाइट्रोजन नहीं ले सकता लिखिए इसका मतलब है पत्तों ने हवा से लिया क्या नहीं लिया ले नहीं सकता हमने नहीं दिया लिखिए हमने नहीं दिया मानव नहीं देता जंगल में हमने नहीं दिया लेकिन मिल गया लेकिन मिल गया इसका मतलब है कोई तो भी और है मानव के बिना पत्तों के बिना कोई तो भी और है मध्यस्थ जिसने हवा से नाइट्रोजन दिया जड़ों को दे दिया देखिए उसका नाम है एक जीवाणु है जो एक काम करता है ईश्वर ने एक ठेका एक जीवाणु को दिया है जिसका नाम है नत्वस्थिरकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नत्वस्थिरीकरण जीवाणु अगर हम हिंदी में भाषांतर करेंगे ये बहुत लंबा होता है तो मैंने एक संक्षिप्त नाम दिया है नथराणु जो हम सहजता से बोल सकते हैं नथराणु हा उसका अंग्रेजी नाम क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लंबा नाम है उसका हिंदी में अनुवाद नत्र स्थिरकरण जीवाणु वो भी लंबा है कहने में दिक्कत आती है तो इसका संक्षिप्त क्या दिया मैंने नाम नथ्रानु बस नथानु यही रूढ़ चाहिए यही बोलना चाहिए नथवानु देखिए नथराणु दो प्रकार के होते हैं एक है सहजीवी नथवाणु सिंबोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सहजीवी नत्राणु दूसरा है असहजीवी नत्रणु नॉन ब्बॉटिक शब्द भी आपको याद रखना है सहजीवी असहजीवी सिंबॉटिक नॉन सिंबॉटिक सहजीवी लिखिए एक कीटाणु है जिसका नाम है राइजोबियम यह सहजीवी है दूसरा एक फपुंद है फंगस है जिसका नाम है माइकोराइजा ये दो तरह के होते हैं इंडो और एक्टो तो माइकोराइजा माइको रायजा मैंने नाम दिया है अन्नपूर्णा अन्नपूर्णापूर्ण अन्नपूर्णा साक्षात अन्नपूर्णा है और एक शैवाल है शैवाल को क्या कहते आप काई काई काई नीलहरित शैवाल नील हरित शैवाल हा नील हरित, हाँ, हरित ब्लू ग्रीन अलगी हिंदी में ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं नीलहरित शैवाल काई आप काई बोलेंगे हाई नीलहरित काई, काई।, हाँ, काई।, नील काई। यह है सहजीवी हवा से नाइट्रोजन लेते हैं जड़ों की जितनी मांग है उतना ही लेते हैं अनावश्यक संग्रह नहीं अस्थिर परिग्रह ये नतवानु सहजीवी नतराणु हवा से नाइट्रोजन लेता है उतना ही लेता है जितनी मांग किसने की जड़ों ने की और जड़ों के हाथ में देता है जड़ मुक्त में नहीं लेती देखिए ये दो भाव का मानव छोड़कर कोई मुक्त में नहीं खाता जड़ मुक्त में नहीं लेती उसके बदले में जड़े जीवाणु को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शर्करा खिलाती है चीनी खिलाती है देखो कैसा अद्भुत सहजीवन है ना सहजीवन है झगड़ा नहीं है झगड़ा मानव में है बाकी कई झगड़ा नहीं है क्या देती है जड़े क्या देती है उसको हवा से नाइट्रोजन देती है उसके बदले में जड़े उसको क्या देती है है ना इसलिए बोलते इसलिए सहजीवी नत्रानु कहते हैं इसलिए इसको सहजीवी नत्र स्थिर कहते हैं क्या किया जीवाणु ने हवा से नाइट्रोजन पत्ते क्या करते हैं पत्ते जड़ों को फोन करते हैं पत्ते क्या करते हैं जड़ों को मोबाइल पर कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये मैंने कच्ची शर्कराब तैयार की है अब इसके प्रोटीन बनाना है क्या बनाना है प्रोटीन प्लस बनाना है इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो ये अमीनो एसिड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए मुझे आप एक ट्रक भेज दीजिए फिर वो जड़ किसको संदेश देती है युवाण को कि भाई कहा है मुझे इतना नाइट्रोजन चाहिए मुझे दीजिए तो हवा से नाइट्रोजन लेता है उसके हाथ में दे दे दे। उसके मुझको क्या खिलाता है सरकल खिलाता है समझ में आ गया ये युवाण जिनको फल्लियां लगती है जिसके जड़ों पर गांठे होती हैं और जिसके बीच द्वि होते हैं दबाने से द्वी में दो दलों में विभाजित होते हैं जिसके बीज दी दल होते हैं यानी दो दलों में भी होते हैं अगर दबाते हैं तो ऐसे लेघू मीनोसी परिवार के ये उसकी परिवार है माने दाल वर्गीय फसलों के जड़ों पर दाल वर्गीय बीजे कौन कौन से हैं मूंग है उड़द है लोबिया है अरद है चना है ना मसूर है मुंगफल जी है ना सहजन है इनके जड़ों पर जो गांठ होते हैं उसमें निवास करते हैं उन गांठों में निवास करते हैं कहा निवास करते हैं ये है? इसका मतलब है दलन है तो ये काम करेंगे नहीं तो काम नहीं करेंगे है ना इसका मतलब है इनको काम में लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा दलहन लगाना पड़ेगा देखिए इसका मतलब है इनको अगर हवा से नाइट्रोजन लेने लेने का कार्य देना है तो दलन की फसल लेना पड़ेगा समझ में आए आपको है ना इसका मतलब है कि हवा में कितना नाइट्रोजन है 78.6 पॉइंट सिक्स परसेंट नहीं कहा अट्ठाईस परसेंट हवा महासा करें लेकिन कोई पौधे का पत्ता हवा से नाइट्रोजन नहीं दे सकते है ना? मानो हम जंगल में देते नहीं इसका मतलब है कोई कोई भी है जिसने लिया कौन है एक है जुवाणु कितने प्रकार हैं? दो एक सहजीवी असहजीवी सहजीवी जीवाणु हवा से नाइट्रोजन देता है और जड़ों को देता है उसके बदले में क्या देता है छक्कर देता है यहाँ समझ में आए अब लिखे ये सहजीवी जीवाणु प्रयोगशाला में निर्माण नहीं कर सकते कारखाने में पैदा नहीं कर सकते प्रयोगशाला में केवल कोशिका विभाजन होता है सील डिविजन होते निर्मित नहीं होती लेबोरेटरी में क्या होता है प्रयोगशाला में एक पेश कोशिका की दो कोशिका बनते है ना कोशिका का विभाजन होता है निर्मित नहीं क्यों नहीं निर्मित होती इसका कारण है इसका कारण है देखिए मत ईश्वर ने हमें निर्मित क्षमता नहीं दी मानो कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता ह्यूमन बींग इज नॉट ए क्रिएटर द गॉड हैव नॉट गिवन द क्रिएशन पावर टू द ह्यूमन बींग एट ऑल विज्ञान इतना ऊपर गया मंगल पर गया अनेक ग्रहों पर गया शायद हो सकता है ब्लैक होल से दूसरे ब्रह्मांड में जाएगा हो सकता है लेकिन लेकिन कितना भी विज्ञान आगे विकसित हो गेहूं का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता जवार का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता चावल का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता क्यों क्योंकि निर्मित क्षमता इस शोधा में नहीं, नहीं। जब प्रकृति एक दाना गेहूं का डालते तो 250 दाने देती है कितने देती है 250 सौ दाने एक अगर का दाना डालते तो 5000 दाने देती है यानी या सुजन है या निर्मित है ईश्वर की यह एक व्यवस्था है जो हमारी व्यवस्था है उद्योगों में हम 100 किलो का 101 किलो नहीं बना सकते अगर सौ किलो कच्चा माल अपने मशीन में डाल दिया निकलने वाली वस्तु तो सौ किलो की नहीं होती कितनी किलो की होती है पंचानवे किलो अट्ठानवे किलो की यानी घट है घट है अरे क्या निर्माण करोगे आप मुझ पर दावा करके विकास की बात करते हो ऐसा नहीं होता ये हमारी क्षमता नहीं है ईश्वर का सहयोग लेना ही पड़ेगा प्रकृति का सहयोग लेना ही पड़ेगा उसको विध्वंस करके नहीं उसका सूजन करके लेना पड़ेगा लेकिन एक कारखाना है जिसमें इन जुआनों की निर्मित होती है वो है देशी गाय की आंख इनके स्टेन ऑफ द लोकल काउ देशी गाय की आंख आती बोलते ना आप आंख में से गोबर बाहर निकला कि गोबर में गए आत में से बाहर निकला कि गोबर में गए जुआणु गोबर काम ने क्या बनाया जो अमृत घनजाम बनाया तो उसका उनकी संख्या मर्यादित बढ़ गई जो घनजो अमृत भूमि में डाल दिया कि भूमि में गए हवा से नाटो लिया जड़ों को दे दिया यूरिया डालने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं लेकिन यह नहीं बताया कृषि वैज्ञानिकों ने यूरिया की बात कही क्यों हिन्दुस्तान का पैसा अवरेज भेजने के लिए गुमराह किया अभी तक गुमराह किया कृषि वैज्ञानिकों सात दिमाग में से यूरिया निकाल दीजिए दिमाग में से रासायनिक खाद निकाल दीजिए दिमाग में से सारे खाद निकाल दीजिए गोबर का खाद निकाल दीजिए वहां पा आप गोबर का खाद ऊपर में लाना पर्यावरण की बिगाड़ता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है क्योंकि किसकी ही आवश्यकता यूरिया चला गया है दिमाग में से चला गया हाँ, कुछ लोग होंगे जिसके दिमाग में से नहीं जाएगा क्योंकि उसका दुकान है बेचने का उसके दिमाग में से कभी भी नहीं जाएगा लेकिन एक बात बताता हूं एक वाकई है चेन्नई का चेन्नई में बहुत विशाल शिविर लगा था आठ दिन का उसमें एक व्यापारी बैठा था उसका डीलरशिप था स्टेट लेवल डीलरशिप बीज रासायनिक खाद पिंडा दवा सौ करोड़ के ऊपर उसका टर्न हो था वो उसकी जमीन भी थी सौ एकड़ जब वो सात दिन बैठा आखिरी दिन स्टेज पर आया बोले सर कान हाथ हाथ को कान लगाया कान को हाथ लगाया आज तक मैंने महापाप किया मैंने ये सारा जहर बेचा ये मेरे अकाउंट में गया मैं लोगों के आत्महत्या के लिए कारण हो अभी मैं शपथ लेता हूं ये धंधा अभी ताबड़ो तो बंद करता हूं बंद कर दिया ट्वर बंद कर दिया मैंने कहा नुकसान मत कर प्रक्रिया उद्योग में लगा दी तो प्रोसेसिंग उसके प्लान डाले एक सामर्थ्य है हिंदुस्तानी मानव में संकल्प एक शक्ति है अंदर लेकिन वो लुप्त हो गई है पाश्चात्य जीवन शैली के आक्रमण से विचारधारा के आक्रमण से और शिक्षा के आक्रमण से दोबारा हमें मैकेले को हटाना पड़ेगा ये कृषि वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान है उसको हटाना पड़ेगा तो ये आप जरूर करेंगे लिखिए दूसरा लिखिए असहजीवी जीवाणु नचवाणु नॉन सिम्बोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया असहजीवी जीवाणु ये असहजीवी जीवाणु ग्रामीणी परिवार के ग्रामीणी परिवार हर पौधे का परिवार होता है ग्रामीणी परिवार के तू नर्गीय ट्रून वर्गीय गवत वर्गीय घास वर्गीय एकदल घास वर्गीय बताता तो हूं बाद में एक दल जिसके बीच टूटते नहीं दबाने से वैसे रहते हैं एक दल वनस्पतियों के जड़ों के पास बैठे होते हैं ईश्वर ने क्या किया सारी वनस्पतियों को दो दलों में विभाजित किया दो भागों में एक है एक दल दूसरा है द्विदल। दल एक दल माने अगर वो बीज हमने दो उंगलियों के बीच में लिया दबाया वो दो दलों में विभाजित नहीं हुआ उसको क्या बोलते एक दल एक दल माने धान लिखिए एक दल माने धान धान गेहूं मक्का बाजरा जवार रागी नौनी कोदो कुटकी नहीं मालूम नहीं मालूम कभी देखा नहीं कभी देखा ही नहीं देना पड़ेगा गेहूं में कुछ भी नहीं है धान में कुछ नहीं है चावल में कुछ भी नहीं है सारा पोषण मूल्य इन छोटे अनाज में है रागी में है नौनी में है कोदो में कुटकी में है अरे बलवान आदमी बनाता है इसमें क्या रखा है अरे बड़ी बड़ी कंपनियां इसका ही दूध में घोल बनाकर बेचती है क्या बोलती हैं उसको हाँ बहुत भिटा वो क्या क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेन आई मे कॉम्प्लेन बॉय अच्छा कॉम्प्लेन बॉय कहां से आ गया आठ अठाने का पचास पैसे का और बेचते हैं कितने सौ रूपये में ये लिखा मन हमें रोकना पड़ेगा तो क्या लिखा हाँ ये एक दर। और और कपास अलसी सूरजमुखी अरंडी सरसों भी ले सकते हैं और ये सरसों ये अपना क्या बोलते हैं तिल काय का बनता है और तिल लिखे सीशम तिल कुसुम कुसुम बोलते अलग होते हैं जिसका तेल निकल जाता है मूंगफली नहीं दिदल में आते मूंगफली दूध दल में आते सोयाबीन दूध दल में आते हैं और क्या क्या आप आ, खाने का तेल उपयोग में लाते हैं खुमानी का तेल खुमानी का तेल भी उपयोग में लाते हैं ना खाने के लिए मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में आदिवासी बहुत खाते हैं बहुत सॉरी बहुत औषधि है खुमानी का तेल बहुत औषधि है हाँ खुमानी का उसके बीजों का तेल निकालते लिखिये हाँ इनमें से लिखिये ये सारे ये सारे इन सारे पौधों के जड़ों के पास सहजीवी जीवाणु होते हैं सहजीवी नटवाणु होते हैं इनका नाम लिखे एसिटोबैक्टर अंग्रेजी नाम है एझोटोबैक्टर तो एझोस्प्रीलियम लिखने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है बायजेरिंग किया बाइजेरिंक किया फ्रैंकि कुछ प्रकार के सम सोडोमोना ऑफ़ द आर वन हंड्रेड एंड आर 136 स्पेसीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ये इसका नाम मत लिखिए अपना दिमाग चला जाएगा है ना? लिखिए ये असहजीवी जीवाणु जैसे ही जड़ों के माध्यम से संदेश मिलता है विविध व्यवलन के संदेश होते हैं तरंग लंबाई के संदेश होते हैं जो जड़ों के माध्यम से छोड़े जाते हैं संदेश मिलते ही हवा से नाइट्रोजन देते हैं और जड़ों के हाथ में नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि उसको मालूम है वो कुछ देने वाला नहीं है जड़े कुल देने वाले नहीं है तो उसके हाथ में लेते उसके सामने पटक देते हैं और बोलते हैं लेना है तो लेना है तो मर क्या बोलते हैं लेना है तो लेना है तो ये आपके घर में भी कभी कभी होता है कि नहीं होता है दिवाली के दिन आप बाजार में जाते हैं घरवाली वाली मीठा मीठा खिलाते है लगता है कि बाहर से आएंगे तो साड़ी लाएंगे लेकिन जब खाली हाथ आते हैं देखते हैं साड़ी नहीं लाया वो क्या करते हैं खाना पकड़ देते है, बोलते हैं खाना है तो खा नहीं तो क्या बोलते हैं है इनको अनुभव है इनको अनुभव है? है शायद आपको भी अनुभव हो क्योंकि पुलिस अफसर थे ना घर में कोई चलता नहीं पुलिस अफसर का बाहर ही चलता है इसलिए अब सरजीवे इसलिए क्या है? देखिए ये जीवाणु में कारखाने में पैदा नहीं होते ये जीवाणु भी कारखाने में पैदा नहीं होते क्योंकि ईश्वर ने हमें निर्मित क्षमता नहीं दी है ये तो खोखलापन है हमारा बड़े बड़े दावे करते हैं केवल एक ही कारखाना है जिसमें निर्मित होती है वो देसी गाय की आठ गोबर बाहर निकला कि गोबर में जाते हैं जो अमृत घर बनाए कि उसमें अनेक गुना मात्रा में संख्या बढ़ती है जीवामृत घन जीवामृत डाला कि भूमि में जाते है, लेते हैं हवा से जड़ों को उपलब्धाते देसी गाय के गोबर से जब हम जीवामृत घन जीवामृत बनाते हैं और भूमि में डालते हैं तो ये जीवाणु भूमि में जाते हैं और जड़ों की जितना मांगा उतना उनको नत्व हवा से लेकर दे देते हैं कितना सर्वसुलभ व्यवस्थित सुव्यवस्थित व्यवस्था है ईश्वर की कितनी सुंदर है बहुत ही सुंदर देखिये ये दो युवाणु एक साथ है तो काम करते नहीं तो काम नहीं करते अकेले नहीं करते इसका मतलब है अगर इनको दोनों में काम में लगाना है तो ये कहां है द्वी के घरों के पास दूसरा कहा है एक दल के पास इसका मतलब है इनको काम में लगाना है तो क्या करना मजा पड़ेगा एक धला में द्वी दल में एक दल एक धला में एक द्विदल द्विदला में एक दल रोटी के साथ दाल दाल के साथ ये करना ही पड़ेगा ठीक है अगर इन दोनों को काम में लगाना है तो हमें एक दल मुख्य फसल में द्वि दल सह फसल लेनी होगी और द्वि मुख्य फसल में कौन सी लेनी होगी एक दल सह फसल लेनी होगी हाँ हमें आप बताइए यूरिया नहीं डालना है तो दो काम करना होगा कौन कौन से एक तो एक दल में द्विदल लेना पड़ेगा द्विदल में एक दल लेना पड़ेगा का। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा जीवामृत धन जुआ डालना पड़ेगा बस हो गया यूरिया बंद यूरिया बंद यूरिया बंद हिन्दुस्तान से भी यूरा भगा सकते अगर इस युद्ध से खेती होती है दिमाग में से गया किसके किसके दिमाग में से नहीं गया कौन है इनके दिमाग में से नहीं गया इनका दुकान लगता है हाँ देखिये धान के फसल में जब पानी भरा जाता है उस स्थिति में असहजीवी जीवाणु काम नहीं करते ईश्वर ने ये काम एक फपुंड को दिया है ये ठेका किसको दिया है ईश्वर ने एक फपुंद को दिया है जिसका नाम है ग्लोमस फंगस लगभग ये दस प्रकार के फपुंद है ग्लोमस फंगस ये भी जुआमृत में होती ही है ऋषिकाय के हाथ में होती है जुआमृत में, में होती है ये भी जाते हैं लेकिन जब देखिए लेकिन, लेकिन जब बीज बोवाई पद्धति से वर्षाधारित धान की खेती करते हैं तो धान के साथ दलन की आंतर फसल लेना आवश्यक है साथियों देखा जुवामृत क्या करता है करता है? लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई किसान जुवा खेती नहीं करना चाहिए जुआमृत का परिणाम नहीं मिलना चाहिए ऐसे कुछ लोग हैं तो उन्होंने किसानों को गुमराह करने का एक व्यवस्था की है एक अभियान चलाया, दिल्ली में एक पत्रकार है कभी खेती देखी नहीं मूंगफली के दाने भूमि में लगते हैं ऊपर लगते मालूम नहीं लेकिन कृषि वैज्ञानिक बताते खुद को कृषि वैज्ञानिक बताते हैं और एक स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कि जुआम्बु में तेल डालिए जुआबुट में क्या डालिए तेल डालिए कितना खतरनाक षड्यंत्र ये इस आंदोलन को दबाने का मुझे बताइए जुआम्बु के ऊपर तेल डालने से तेल क्या करेगा ऊपर फैलेगा तो अंदर हवा जाएगी क्या नहीं जाएगी तो युवाणु जिंदा रहेंगे कि मरेंगे मरेंगे युवा का असर होगा क्या नस्ज नहीं होगा नहीं होगा तो फसल का उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा घटेगा तो लोग जीवन खेती नहीं करेंगे ये एक चल रहा है कोई तो भी शर्मा है जो कुछ वर्गीय नहीं हैं। ये नहीं करना चाहिए गलत है गलत है ये गुजरात दूसरा एक शर्मा है जो भी ये पाप कर रहा है वो जवाम का झगड़ा है उसको बदल दिया है 40 किलो 30 किलो गोबर का गोबर ले वगैरह वगैरह वगैरह है। रेश्यो बदल दिया तो वो कर ही नहीं सकते 30 किलो डाल दे तो आप डाल नहीं सकते ये कुछ लोग हैं जो किसान अच्छे दिन आए इसलिए काम नहीं करते किसान के अगर अच्छे दिन लाना है तो दावे जी केवल यही तरीका है नहीं तो अच्छे दिन नहीं आएंगे ठीक है अब लिखिए फास्फेट फास्फेट जड़ों को फास्फेट सूरज की ऊर्जा संग्रहित करने वाले घट घट निर्मिति के लिए आवश्यक होती हैं। फॉस्फ्रेट के तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं तीन तीन रूप होते हैं। एक है एक कना एक कण कन के रूप में सिंगल पार्टिकल जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मोनोवेलेंट अर्थो कैल्सियम फॉस्फ्रेट मोनोवेलेंट अर्थो कैल्सियम फॉस्फ्रेट दूसरा होता है द्विकना दो कणों का जोड़ लिखिए दूसरा कौन सा होता है द्विकना दो कणों का जोड़ डाय हेलट और तीसरा होता है त्रिकणा क्या? तीन कनों का समूह हां बिल्कुल कह सकते हैं अगर आप योग में जन्म है तो बिल्कुल कह सकते हैं। एक कन फॉस्पेट द्विकन फॉस्पेट त्रिकन फॉस्पेट अभी तक तो दिमाग में से ब्रिटिश नहीं गए हैं जड़ों को केवल एक कना के रूप में फॉस्ट फूड चाहिए वो द्वि कना के रूप में नहीं ले सकता त्रिकना के रूप में नहीं ले सकता कौन सा चाहिए जड़ों को एक कना चाहिए भूमि में एक कना और जड़ों को द्वि कना नहीं ले सकते त्रिकना नहीं ले सकते भूमि में एक कना फास्फेट नहीं होता द्वि कना होता है त्रिकना होता है देखिए जड़ों को कौन सा कण चाहिए एक कन और जड़ द्वीकरण नहीं देती है और त्रिकन नहीं देती। लेकिन भूमि में कौन सा होता है द्वि कना होता है त्रिकना एक कना नहीं होता इसीलिए जो मिट्टी का प्रश्न करते हैं ना उसमें क्या बताते हैं आपके भूमि में पोटैश बहुत है लेकिन उपलब्ध नहीं ऊपर से डालिए इसका मतलब है वो द्वि कना रूप में है एक कना रूप में ये मिट्टी का परिषण भी एक खतरनाक षड्यंत्र है ख्याल में रहे मिट्टी का परिषण भी ये खतरनाक षड्यंत्र है बाद में बताऊंगा कैसा षड्यंत्र है अरे पक्का षडयंत्र है हरित क्रांति पक्का षड्यंत्र है वो बाद में बताएगा विषय बाद में आएगा अभी लिखे एक कना माने रोटी तुम कर रहा हो आपको समझ में आने के लिए द्वी का नाम आने दाने गेहूं के दाने एक का नाम आने क्या है रोटी द्वी का नाम आने गेहूं के दाने हाँ थ्री का नाम आने गेहूं के दाने मुझे किसी ने कभी कल बताया शायद गोपाल उपाध्याय जी ने बताया होगा कि इस राज्य के लोग रोटी खाते नहीं केवल गेहूं के दाने खाते हैं। क्या ये सही है उत्तराखंड के लोग गेहूं की रोटी नहीं खाते दाने खाते क्या सही है सही है कि झूठ है क्यों झूठ बोला आपने इसका मतलब है दाने नहीं खाते क्या खाते एक पक्का है कौन पकाता है घर में रोटी कौन पकाता है अब चुप खुप बैठे हो बताते क्यों नहीं घरवाली पकाती है ना घरवाली पकाती आपको पकाना आता ठीक है घर में गेहूं के भंडार लगे हैं चावल के भंडार लगे हैं दाल के भंडार लगे हैं सब्जियों के तेल के जो चाहिए सबके भंडार लगे हैं और खाना पकाने वाली मायके चली गई सदा के लिए आपकी पत्नी फोन मत करिए है, है घर में मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये फोन कर रहे थे कि मोबाइल निकाला यूनिवर्स और आपको खाना पकाना आता नहीं ना आपको भूख लगी है क्या करेंगे हॉट के लक्ष्यों का हॉट लक्ष्यों का मानिए रासायनिक खाद है रासायनिक खाद क्या इसका मतलब है हमारे घर में गृहिणी की भूमिका है जब तक हमारे घर में हमारी पत्नी हमारी माता हमारी बहन हमारी नानी घर में जब तक पकाती है थाली में वही के वही हमें उपलब्ध होता है दाने हम नहीं खा सकते रोटी पाने का काम कौन करती है माता करती है तो हमें होटल में जाना नहीं पड़ता उसी तरह उसी तरह भूमि में फास्फेट दो कना के रूप में है तीन कना के रूप में है एक कना के रूप में नहीं है यानी दाने के रूप में रोटी के रूप में नहीं लेकिन जंगल में उपलब्ध हो जाता है देखिए भूमि में फॉस्पेट द्वि के रूप में होने के बावजूद और थ्रिकना के रूप में होने के बावजूद जंगल के पौधों को फास्फेट मिल जाता है इसका मतलब है जंगल के भूमि में कोई तो भी है जिसने द्विकना को तोड़ा थ्रिकना को तोड़ा और फास्फेट का एक एक कण जड़ों पर पहुंचा दिया वह एक जुआणु प्रकार है जिसका नाम है स्पुरदानु फॉस्पेटअु फॉस्फेट सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया फॉस्पेट घुलने वाला जीवाणु बैक्टीरिया हम उसको क्या कहेंगे स्पुरदानु ये आप पक्का ध्यान में रखें ये शब्द स्पुरदानु हिंदी में फॉस्पेट नहीं कहेंगे क्या कहेंगे स्पुरदानु नहीं तो फास्फेट बैक्टीरिया भी कह सकते हैं अगर आप विदेशी है तो चलेगा स्पुरदानु स्पुरदानु संस्कृत अगाध भंडार है शब्दों का अगाध भंडार देखिये ये जीवाणु देशी गाय के में निर्माण होता है अर्थात देशी गाय के गोबर में होता ही है मतलब जुआम घनु जुआम डालने के बाद कहा जाता है भूमि में जाता है मतलब जीवामृत घन जीवामृत डालने के बाद वे भूमि में जाते हैं द्वि कनाक को तोड़ते हैं थ्री कनाक को तोड़ते हैं एक एक कंजड़ों तक पहुंचा देते हैं, बस बहुत ही सुंदर व्यवस्था है हम देखेंगे कैसी व्यवस्था है तो। अगर आपके पास समय है तो समय है हाँ ये तो अच्छा लगा कि आपके पास समय है देखिये ये आपका गेहूं का पौधा है सपोज इट इज टू बी सपोज ये गेहूं का पौधा है आप पत्तों को चाहिए फॉस्टेड पत्तों को क्या चाहिए फॉस्टेड क्योंकि सूरज की ऊर्जा संग्रहित करने के लिए घर की निर्मित करना है पत्तों को तो पत्ता क्या करता है इसको फोन करता है किसको जड़ों को कि मुझे फॉस्पेट चाहिए दो क्लब भेज दीजिए फिर ये फॉस्पेट द्वी जड़ों के पास है कुछ फासले पर तो ये जड़ क्या करती है गंदा संकेत छोड़ती है मैसेज छोड़ती है भूमि में कि भाई आप कहा हो तो फॉस्पेट अपना रिटर्न होता है वो गंदा संकेत उसको शरीर में लगता है संदेश देता है वो होता है बैक रिटर्न होता है वापस आता है और यहां जाने के बाद वो फासला मापता है कि मैं दो फीट के अंतर पर हूं अब संदेश क्या मिल गया जड़ को दो फीट पर दूरी कना जब आप जुआम डालते हो तो ये जुआणु यहां होता है तो फिर ये जड़ इसको संदेश भेजती है कि मैं आप कहां हो पीएसबी स्प्रतानू आप कहां हो तो वो बताता है कि मैं आपसे केवल एक फुट अंतर पर हूं तो भी वो मापन करता है बाद में बोलते हैं आपसे तीन फुट अंतर पर दिविकना है वहां जाइए उसको संस्कारित करिए तो पीर ये जीवाणु आता है ये दिविकना को अपने शरीर में लपटता है अपने शरीर में से सोलह प्रकार के एसिड आपको मालूम है वॉट आर द नेम ऑफ द एसिड वो स्थगित करता है द्वी को तोड़ता है एक एक कन जड़ों को पहुंच देता है अगर आपको डीएपी नहीं डालना है सुपरफास्ट फेड नहीं डालना है तो एक ही काम करना है क्या करना है जो हम लोग डालना है घना ज्वाम डालना है डीएपी के लिए लड़ाइया हो रही है गोलियां दागी जा रही किसानों पर सही बात है गलत क्यों नहीं मिलवा दिया थी? का कानून कहता है कि डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है लोग 2000 रुपए देने के लिए तैयार है की डिमांड बढ़ी है बाजार में क्यों नहीं है यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के खिलाफ काम हो रहा है इसका कारण है इसका कारण है कानून की तौर तो क्यों नहीं जा रहा है कारण है क्योंकि बी बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए फास्फोरिक एसिड उसके भंडार खत्म होते जा रहे उसके भंडार खत्म होते जा रहे मैंने पहले दिन कहा था कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है असीमित नहीं है इसीलिए उपलब्ध हो रही से रेट बढ़ रहे हैं। अगर भारत सरकार की तो खेती को एज ए पॉलिसी स्वीकार करती है तो नौबदी आएंगी ना डीएपी बुलाने की नवबदी आएगी 100 प्रतिशत पोटेश फर्टिलाइजर हम आयात करते हैं 100 प्रतिशत पूरा पोटेश आय करते हैं 72 परसेंट हम फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर आयात करते हैं इतना नहीं यूरिया यूरिया के लिए जो नेपटा चाहिए नेचुरल गैस वो भी आय करते हैं पूरे आत्म आत्मनिर्भर नहीं है पूरे प्रॉब्लम भी बन गए हम एक ही हैं एक देशी गाय ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो सके एक देशी गाय सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है एक देशी गाय दिमाग में से फास्फेट निकल गया निकल गया लेकिन घर में है वो आपके अपोजिंग पार्टी लीडर को दे दीजिए उसका भला हो जाएगा पोटैश लिखे, पोटैश पालाश पोटैश भूमि में अनेक कणों के समूह में होता है पोटैश भूमि में अनेक कलों के समूह होता है, इसको कहते हैं सिलीकेट कोलाइड्स। अनेक कलों के समूह में होता है एक कल के रूप में नहीं होता जड़ों को पोटैश एक कन के रूप में चाहिए अनेक कलों के रूप में नहीं ले सकता जंगल में हम पोटैश नहीं डालते लेकिन पौधों में पोटैश की कमी नहीं होती इसका मतलब है जंगल में पोटैश मिल गया जंगल के भूमि में भी पोटैश अनेक कणों के समूह में होता है एक कण के रूप में नहीं होता लेकिन मिल गया इसका मतलब है जंगल की भूमि में कोई तो भी है जिसने अनोख कनों को समूह को क्या कह तोड़ दिया एक एक कण अलग किया जड़ों तक पहुंचा दिया देखिये इसका मतलब है जंगल की भूमि में एक जीवाणु है जंगल की भूमि में एक जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस सिलिकस। बेसिलस सिलिकस जो अनेक कनों को फोड़ता है कन समूह को तोड़ता है एक एक कन जड़ों तक पहुंचा देता है समझ में आया क्या करता है जीवाणु ये क्या करता है अनेक कनों को क्या करता है तोड़ता है एक एक कन यानी जवार की गेहूं की रोटी पकाता है आपके थाली में डालता है एक जुआणु भी लिखे एक जुआणु भी देशी गाय के हाथ में निर्माण होता है देशी गाय के हाथ में इसका मतलब है जुआमु घन जुआन डालने के बाद वो तो भूमि में जाता है और कोटैश उपलब्ध करता है इसका मतलब है अगर भारत सरकार एक साल में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल रासायनिक खाद के लिए दे रही थी आज भी भूमंडलीकरण व्यवस्था के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन के दबाव से वो सब्सिडी घटाकर आज भी ऐसी हजार करोड़ दे रही है वो सब्सिडी तुरंत बंद हो सकती है अगर जीरो बजट खेती लाखों करोड़ रुपए का खाद हम आयात कर रहे हैं वो तुरंत बंद कर सकते हैं अगर ये विधि से खेती होती है हमारा विधि चलन बर्बाद हो रहा है इसके लिए हमारे पास दवा नहीं है शिक्षा नहीं है शिक्षक नहीं है गांव में पाखाने नहीं है हमारी माताएं बाहर बैठती है इज्जत नीलामी होती हैं कहां की बात हो रही है बचत करके ग्रामीण विकास में हम लगा सकते हैं कहीं से भी भिक मांगने की आवश्यकता नहीं न तो विश्व बैंक से मांगने की आवश्यकता है न आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगने की आवश्यकता है न एशियन विकास बैंक से मांगने की आवश्यकता है साथियों यह हो सकता है अगर आप संकल्प करेंगे एक देशी गायक कितना चमत्कार करते हैं है, है ना एक देशी गाय देखिए वहां चित्र होता है देशी गाय का होता है ना होता है उस पर लेकर होता है 33 करोड़ देवताओं का होता है लिखता है ना साथी ये 33 करोड़ देव नहीं है देवता नहीं है 33 करोड़ उपयुक्त जुवानों की तो जाती है देखिए कितना विज्ञान था कितना विज्ञान था लुप्त हो गया है लिप्त हो रहा है लुप्त तो हो रहा है आज भी कुछ वैद्य है देहातों में नाड़ी देखते आपको पटापट पड़ बता देते हैं कि आपको क्या होता है और ये हमारे मेडिकल साइंटिस्ट उच्च पदों पर होने वाले डॉक्टर क्या क्या पढ़े हैं एमडी एमएस नाड़ी देखते नाटक करते आपको पूछते आपको क्या होता है <laughs> सबसे ज्यादा अज्ञानी सबसे ज्यादा अज्ञानी हमारे पास क्या नहीं है सब कुछ है विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत में केवल हमें सोच बदलना पड़ेगा संकल्प लेना पड़ेगा तब कहीं जरूर हो सकेगा साथ ही देखिए देशी गाय ट्रैक्टर का कारखाना है ट्रैक्टर माने बैल ट्रैक्टर माने बैल देशी गाय यूरिया का कारखाना है गोबर देशी गाय फास्फेट, डीएपी का कारखाना है मिरोपोड का कारखाना है दूध का कारखाना का है दही का कारखाना है घी का कारखाना है गोमूत्र गोम यानी दवा का कारखाना है समंदर प्रसारण का कारखाना है सारे कारखाने एक ही जगह सारे कारखाने कहाँ हैं देश के पास अं कहा ढूंढ है यूरोप अमेरिका कहाँ ढूंढ है चाइना नॉट मेक इन इंडिया वी वॉन्ट मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया हर बात होगी मेड इन इंडिया पूरी दुनिया कौन सी देखेंगी मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया तब कहीं महासत्ता होगा महासत्ता रहना है मेरे। हमें हमें विश्वगुरु बनना है तो साथियों एक देशी गाय क्या चमत्कार करती है केवल एक ही चाहिए अगर जरोभ खेती में आपके पास एक देशी गाय है तो कितने एकड़ की खेती होती है 30 एकड़ की खेती 30 एकड़ की खेती अगर इस दिशा से पूरे देश में खेती होती है तो केवल हमें साढ़े करोड़ गाय चाहिए हमारे पास आठ करोड़ गाय है यानी आवश्यकता से दुगुनी है दुगुनी बुंदेलखंड में बहुत गाय समस्य है समस्या है वहां है ना गोपाल जी अन्ना प्रथा है अन्ना प्रथा बंद करने का काम झीरो पर खेती करती है एक ही करती है यही उपाय हमारे श्याम बिहारी गुप्ता आपको गाय देने के लिए तैयार है मुफ्त में देंगे हमें पैसा नहीं चाहिए हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए हमारा निजी स्वार्थ है नहीं इसमें है, है नहीं ये जो अभियान चला है जन आंदोलन चला है मेरे स्वार्थ के लिए नहीं चला है मैंने में पच्चीस दिन मेरे शिविर लगते है एक पैसा भी मानधन नहीं लेता हो एक पैसा भी मानधंड नहीं लेता हो आई डो नॉट टेक एनी आनवीएम न तो सरकार से पैसा लेता हो ना कंपनी से ना एजेंसी से हम एक किसी से कुछ नहीं लेते हमें कुछ नहीं चाहिए मेरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मैं टिकट खुद खरीदता हूं महाराष्ट्र में टिकट खुद खरीदता हो टिकट भी नहीं लेता मेरे दो बेटे बड़ा बेटा अमूल टेक्सोनॉमी का प्रोफेसर था उसने इस्तीफा दे दिया रेसिग्नेशन दे दिया छोड़ दी नौकरी छोटा बेटा इंजीनियर था छोड़ दी नौकरी दोनों इसमें लगे हैं। उनको नहीं लगा कि उनका क्या होगा पूरा परिवार इसमें लगा है सातों हम आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से हमें हम निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार है कुछ नहीं चाहिए केवल एक ही चाहिए ये धरती मां बसनी चाहिए गौ माता बसनी चाहिए देशी बीज बसनी चाहिए भारत के जब पूरे दुनिया के लोग बसने चाहिए अगली पीढ़ियों के लिए बसकर यही हमारा तो दिमाग में से खाद निकाल दिए निकाल दिए घर में जो खाद है वो क्या करोगे घर में भरा खाए ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल का में है कुछ लोग जिनको देना ही है ज्यादा भीत मंगे देना ही है ठीक है तो यहाँ एक बिंदु पर पहुंच गए हम अभी थोड़ा विश्राम लेंगे क्योंकि लगातार डॉक्टर ने मना की है ज्यादा बोलने से तो अभी दस मिनट का विश्राम लेंगे उसके पहले कि मैं विराम लू हमारे गोपाल जी आपको कुछ करना चाहते